जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय श्री चैतन्य जय जय अद्वैतचंद्र जय गौरव भक्तवृंद ृंदम ज्ञानीश ज्ञानांजनशलाकया चुमित मेन तस्में श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोजूतले स्वयं रूप कदम दधा स्वपदा हे कृष्णा कर्णा सिंधु दीन बंधु चतपते गोपेश गोपिकाधाकांत नमस्ते दौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावेश्वरी सुते देवी प्रणमा हरि कल्पतरु प्रिवाकूश कृपा सिंधु पतितावेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्री अद्वैत गादर शिवासदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो हमने पिछले अध्याय में चर्चा किए थे कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस जगन्नाथपुरी आते हैं तो अपने सारे भक्तों से मिलते हैं विशेष रूप से सार्वभम भट्टाचार्य माध्यम बनते हैं सब भक्तों से मिलने का और अंततः हमने सुना था ब्रह्मानंद भारती किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से आकर मिले और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया क्योंकि एक प्रकार से वो फलगो वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे थे मृगचर्म धारण करके वो वास्तव में एक प्रकार से दिखा रहे थे कि मैं कितना बड़ा वैरागी हो लेकिन चैतन्य महाप्रभु उससे प्रसन्न नहीं हुए जैसे चैतन्य महाप्रभु दूध पीने वाले ब्रह्मचारी से भी प्रसन्न नहीं हुए थे हाँ क्योंकि वो बिल्कुल अन्न आदि नहीं ग्रहण करता था और उस वो यही एक प्रकार से दिखा रहा था कि मैं तो केवल दूध पीकर ही रहता हूँ चैतन्य महाप्रभु ने उनको डाँटा था कि दुग्ध पानक कैले की मोतें है या भक्ति क्या दूध पीने से मुझमें भक्ति उत्पन्न होगी तो प्रमुख क्या है भक्ति का जो भावना है वो महत्वपूर्ण है बाकी चीज़ें सहायक हो सकती है लेकिन वही प्रमुख चीज़ें नहीं हैं दूध पीकर रहना या वैराग सारी चीज़ें भक्ति के लिए सहायक हैं लेकिन उन्हीं में हम यदि फंसते हैं कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़कर और केवल उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं दिखावे की भावना से और मान प्रतिष्ठा और सम्मान पाने की भावना से तो ऐसी चीज़ें भगवान को आकर्षित नहीं करेगी हाँ भगवान हमसे दूर हो जाएंगे तो आज ये नया अध्याय है मध्य लीला का अध्याय 11 अध्याय का शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएँ तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अपने भक्तों के संग अभी जगन्नाथपुरी में निवास किए तो अभी भक्तों के साथ क्या क्या उन्होंने किया उसका वर्णन कृष्णदास कविराज इस अध्याय में मूलतः करते हैं तो शुरुआत के श्लोक में वो कहते हैं अत्युदंडम तांडव गौरचंद्रह कवन भक्ति श्री जगन्नाथ गेहे नाना भावालंकृतांग स्वधामना चक्रे विश्व प्रेम वन्य निमग्नम तो वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में नृत्य करके सारे भक्तों को आनंद के सागर में डुबो दिया है और महाप्रभु ने कैसे नृत्य किया है तांडवम गौरचंद्र उदंडम तांडवम तो वो शिवजी ऐसा नृत्य नहीं है जब शिवजी तांडव नृत्य करते तो प्रलय लाते हैं लेकिन महाप्रभु तांडव नृत्य करते तो भक्तों को आनंद के सागर में क्या कराते डुबो देते हैं तो ये विशेषता है तो नाना भाव अलग कृतांगम स्वधाम तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने नाना प्रकार के भावों को प्रदर्शित किया अपने नृत्य के माध्यम से और शरीर के द्वारा सबके समक्ष उन भावों को उन्होंने दिखा दिया और उस भावों के कारण जो कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ गई उसमें उन्होंने क्या किया प्रेम वन्य निमग्नम प्रेम की जो बाढ़ है उसमें भक्त लोग डूब गए तो ये नृत्य कृष्ण भावना का महत्वपूर्ण अंग है प्रभुपद क्या क्या कहा करते थे शांति डांसिंग फास्टिंग फीसटिंग यही हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है कि संसार में लोग लोग भी वही करते हैं लेकिन उसके द्वारा वो दुखों में डूबे रहते हैं और हमारा जीवन क्या है चांति डांसिंग फास्टिंग फिस्टिंग आपको हरि नाम का उच्चारण करना है और हरि नाम का उच्चारण करते करते क्या करना है नृत्य करना है हाँ और नृत्य करके आप यदि थक जाते हो तो प्रभुपाल कहते तो क्या करना है आपको भोजन करना है तो हमारा ये आंदोलन है इसलिए चैतन्य भगवदगीता में कृष्ण कहते सुसुखम ये करने के लिए बड़ा सुखी है सुख देता है है ना मतलब इसको परफॉर्म करते हैं तो इतना आनंद देता है तो जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करेगा इसमें तो कितना उसका हृदय आनंद में डूबा रहेगा कितना अत्यधिक आनंद की अनुभूति करेगा इसलिए तो वो आनंद की अनुभूति यमुनाचार्य ने किए थी तो यमुनाचार्य ने वो रस का आस्वादन किया था आनंद का इसलिए वो क्या कहते हैं कि संसार का जो तुच्छ रस है श्री पुरुष के संबंध ये जगत का क्या है सबसे बड़ा सुख माना जाता है भागवत कहता है कि श्री पुरुष का जब संभोग सुख है उसका आनंद ये टॉप मोस्ट आनंद है ये जगत का जिसके लिए लोग गधे के जैसा काम करते हैं दिन रात मेहनत करते हैं केवल उस आनंद की प्राप्ति के लिए और प्रभुपद कहते हैं जैसे गधा गधे के पीछे जाता है तो क्या खाता है लाथे खाता है दुलंती मारती है रघुपत कहते हैं तो संसार का जो ये भोग का आनंद है वो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दिन रात कष्ट उठा रहा है और वो संसार का मतलब वो स्वर्ग का आनंद उस भौतिक सुख में रखा है उसके लिए इतना लालयत इत रहता है भूल जाता है कि ये जो शरीर है अनित्य है जल्दी ये शरीर सुकड़ के खत्म होने वाला है तो ऐसा जो दिव्य आनंद है यमुनाचार्य जैसे भक्तों ने प्राप्त किया और वो कहते हैं कि जब जब हम इस कृष्ण भावना में निमग्न रहता हूँ और वो विचार भी आ जाए तो उस पर क्या करता हूँ मैं थूकता हूँ मतलब इतना इतना उसमें निरस महसूस होता है तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण भावना है उसमें चैतन्य महाप्रभु ने हर चीज अपने आचरण से करके सिखाई है और ये नृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है हाँ नृत्य के द्वारा आप क्या करते हो कृष्ण को प्रसन्न करते हो ना? बल्कि भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति नृत्य करता है हाथ ऊपर कर कर भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचता है तो देवतागन हर्षित हो जाते हैं अत्यधिक देवतागण आनंदित हो उठते हैं और सारी दिशाएँ पवित्र हो जाती है नृत्य करने मात्र से ही हमारे शरीर के पाप क्या होते हैं वेट लूज करता है व्यक्ति जितने भी पीवीटी में गए हो हाँ वहाँ गोपी बाप प्रभु नाच नचा नचा कर वेट तो कम से कम लूज कराते हैं बाकी कुछ हो ना हो और दूसरी चीज़ यह है कि नृत्य करने से सारे जो पाप हैं वह हमारे शरीर से गिरकर क्या होते हैं गिर के पड़, गिर जाते हैं तो ऐसा जो नृत्य है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है लेकिन नृत्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए भगवत प्रसन्नता हाँ क्योंकि कृष्ण भावना के हर कार्य को जानना है कि क्या ये मैं कर रहा हूँ कई कृष्ण को गुरु को और वैष्णव को आनंद प्रदान करेगा हाँ क्या कृष्ण इससे प्रसन्न हो रहे हैं यदि नहीं हो रहे होंगे प्रसन्न तो वो कार्य क्या है श्रम एव केवलम वो श्रम ही श्रम है हाँ केवल श्रम है तो इसलिए हो चाहे नृत्य आदि हो वो प्रयास सुनाओ नृत्य के साथ क्या होना चाहिए नामोच्चारण होना चाहिए हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है केवल नृत्य ही करने के लिए नहीं कहा गया है नृत्य के साथ भगवान के नामों का उच्चारण होना चाहिए नहीं तो डांस करते करते आपस में बातें करते रहते हैं मस्ती करते रहते हैं नाम में कहाँ मन लग रहा है किसके लिए नाच रहे हो बाहर नृत्यांगनाएँ भी नाचती हैं थोड़ा सा पैसा दो स्त्रियाँ नाचने लगती है पुरुष नाचने लगते हैं तो ऐसा नृत्य उनको नरक में ले जाता है लेकिन जब हम मंदिर में नाचते हरे नाम में नाचते हैं तो हमारे मुख से हरी नाम निकलते रहना चाहिए नृत्य करते समय और ऐसा और भावना होनी चाहिए कि हे कृष्ण आप मेरी छोटी सी एक्टिविटी से क्या हो जाइए प्रसन्न हो जाए इसको स्वीकार कीजिए ये ऑफरिंग है ये डांस भी क्या है ऑफरिंग है कृष्ण के चरणों में ये भावना हमारी होनी चाहिए तो ऐसा नृत्य हमें शुद्ध करेगा नहीं तो कितना हम नाचते पसीने निकलते हैं लेकिन शुद्ध अनुभव नहीं होती क्योंकि कई बार हम नाचते हैं कुछ लोग नाचते हैं क्यारे मंदिर में एक्सरसाइज नहीं होती दिन भर हाँ तो नाच कम से कम नाचता हो उससे क्या होगा थोड़े पसीने निकलेंगे एक्सरसाइज होगी तो वो तुम एक्सरसाइज ही करते रहो जीवन भर वो कृष्ण प्रसन्न नहीं होगी तुम्हारे डांस से नाचना इसलिए नहीं है कि मेरी स्वास्थ्य ठीक रहे फिर मतलब हम क्या कर रहे हैं अपनी एंजॉयमेंट का पहला सोच रहे हैं डांस भी क्यों कर रहा हूँ मैं मेरी मेरी मेरी क्या है इंजॉयमेंट फर्स्ट इस भाव इस भावना को हम जब रखते हैं और कुछ लोग करते हैं ऐसा हाँ जो क्योंकि टाइम नहीं मिलता तो कहते मंगल आरती का टाइम से है गुरु पूजा का टाइम से ये नाचते रहो उसमें लेकिन भावना क्या रहती है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा हाँ मेरी पेट ठीक रहेगी तो वो भावना शुद्ध नहीं करेगी आपको लोगों से प्रशंसा मिलेगी बाकी लोग कहेंगे प्रोजी बहुत डांस करते हैं बहुत नाचते हैं कई बार हम नाचने में हम और इसलिए सावधान रहना चाहिए नाचते समय में कि हाँ मुझे कौन देख रहे हैं टेंपल हॉल में कौन देखते हैं राधा गोविंद देख रहे हैं एक्चुअली शास्त्र कहते जब आप मंदिर में रहते हो तो मंदिर में जो विग्रह है वो राजा और रानी है किंग और क्या है क्वीन है और आप जितने भी रह रहे हो अलग अलग रूमों में तो सारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं है ना सर्वण जब राजा रानी होते तो उनके महल में भी आप रहते हो लेकिन सर्वण क्वार्टर्स अलग आपके लिए आइडेंटिफाई किए जाते जिसमें आप रहते हो और जब राजा रानी सुबह उठते हैं तो सर्वण कब उठ के आता है पहले की बाद में आता है हां दर्शन लेने से पहले सर्वण पहले रेडी होता है हां उनके लिए मृदन करता सब लेके खड़ा रह जाता है पहले बजाता है वो पता चले कि सर्वन पूरा एक घंटे बाद आ रहा है आराम से थराटे लेकर हाँ राजा रानी खड़े आ रहे हो मेरा सर्वंट राजा रानी को पता है राधा कृष्ण को पता है कि मेरे कितने सर्वंट यहाँ रहते हैं हाँ तो ये भावना चाहिए कि मैं सर्वन क्वार्टर में हूँ और जीवे स्वरूप है कृष्ण रित्य दास मैं दास हूँ और दास को पहले आने के लिए प्रयास करना चाहिए इसको कहते हैं तब हम सत्वगुण में आएंगे सत्वगुण में बने रहेंगे जब ये अटेंटिवनेस रहेगा ना तो सत्वगुण से आप पदच्युत नहीं होंगे नीचे अन्यथा हम क्या रहेंगे हमेशा रज और तमोगुण से आवृत्त रहेंगे तो इसलिए जो विग्रह है वो कोई मूर्ति नहीं है वो हमसे बात नहीं करते इसका अर्थ ये नहीं कि हम वो हमें देख नहीं रहे हैं हमें वॉच नहीं कर रहे हैं हमारे एक्टिविटीज़ को चेक नहीं कर रहे हैं राधा कृष्ण सीताराम अच्छा है राम जी बांध नहीं छोड़ते हैं लेट आएगा तो बांध छोड़ हाँ <laughs> ये जो किंग एंड क्वीन हैं ये बड़े दयालु हैं पहले राजा रानी ये सब होते थे सर्वेंट्स की कितनी हालत खराब रहती थी भगवान बहुत दयालु हैं तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि मैं सर्वेंट क्वार्टर्स में हूँ सर्वेंट क्वार्टर्स मुझे दी गई है उसको टेक केयर करते हुए है और सुबह राजा रानी अपना दर्शन देने से पूर्व मुझे उनके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए उनके स्वागत के लिए ये भावना रखनी चाहिए इसलिए तो हम नीट एंड क्लीन हाँ सर्वेंट ऐसे गंदे रहेंगे तो क्या रहेगा राजा रानी को कैसे लगेगा वो नौकरी से क्या करेंगे निकल देंगे तो कम से कम मुझे ठीक ठाक प्रेजेंटेबल प्रभु पांडे हमें क्या होना चाहिए प्रेजेंटेबल होना चाहिए तो इसलिए उसके लिए भी हमें समय देना चाहिए हाँ मानो राजा रानी कभी आपका सर्वेंट पवार्टर देखने आए कि टेरेस में सर्वेंट पवार्टर है कैसा है वहाँ ये, ये मेरे सर्वेंट कैसे रहते नीट एंड क्लीन है कि नहीं है हाँ तो एक्चुअली जो ब्राह्मण होता है वो हर चीज कृष्ण से संबंधित देखता है और इसलिए प्रभु पद्य का हमें ब्राह्मण बनना है क्यों ऐसे का हमें ब्राह्मण बनना है क्योंकि जो ब्राह्मण है वो कोई भी चीज़ है वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानता है वो किसकी प्रॉपर्टी मानता है कृष्ण की है और मुझे टेक केयर करने के लिए दिया है और उसका उतना केयर करता है मानो उनकी अपनी चीज़ है इतनी चीज़ वो मेनटेन करने रहता रखता है चाहे उसका कमरा है या उसका शेल्फ है किताबें रखने वाला या उसके कपड़े हैं या कोई भी चीज़ चाहे वॉशरूम भी है क्योंकि वो देखता है ये प्रॉपर्टी किसकी है किसकी है कृष्ण की है और तभी तो वो ब्राह्मण कहलाता है ब्राह्मण के क्वालिटीज क्यों नहीं है अभी लोगों में क्योंकि सारे रजो तमोगुण में और क्यों हम ऐसा बर्ताव नहीं कर पाते क्यों क्यों हम सारी चीज़ें कृष्ण से संबंधित नहीं देख पाते क्योंकि हम सत्वगुण में नहीं हैं और ब्राह्मण के धरातल पर नहीं है तो इसलिए ये उस एंगल से देखना चाहिए हर चीज़ कृष्ण से संबंधित देखनी चाहिए और हमें व्यवहार करना चाहिए इसलिए भक्ति ठाकुर का एक आप गीत पढ़ोगे तो उसमें वो कहते हैं कि मैं क्या हो ये कृष्णा शरणागति के एक सॉन्ग में कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ ये परिवार आपका है पुत्र पत्नी घर का सास समान ये सब आपका है लेकिन कृष्ण आपने मुझे क्या किया है देखभाल करने के लिए प्रदान किया है और मैं प्रहरी उस सॉन्ग में शब्द यूज हुआ है प्रहरी मीन्स मैं ये रक्षक हूँ उसका सिक्योरिटी गार्ड इस प्रकार से मैं नियुक्त हूँ अपने संसार को चला रहा हूँ तो इस प्रकार से चाहे हमारा नृत्य हो चाहे हमारा गान हो हाँ हर चीज़ क्योंकि आप टेम्पल हॉल में हो और टेंपल हॉल में कृष्ण के सामने हो तो हम विग्रह को सीरियसली नहीं लेते हैं हाँ क्योंकि रजोग के कारण तो इसलिए जो नृत्य भी हम करते हैं तो उसमें भी हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि हाँ मेरे एक और प्रभुपद मुझे देख रहे हैं और दूसरी ओर कौन देख रहा है मुझे राधा कृष्ण सामने खड़े महाप्रभु आ खड़े हैं तो चैतन्य महाप्रभु इस पर भी बहुत जोर देते थे सावधान इसलिए हम सुबह सुबह गाते हैं वंदो सावधान मते तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनाने के कई सारे असर हुआ करते थे दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु गए तो पांच-छह प्रकार से उन्होंने भक्त बनाए तो दो प्रकार ये थे कि महाप्रभु का ब्यूटी दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु ने अपने सौंदर्य के द्वारा जीवों को आकृष्ट करके वो जू हरिनाम का उच्चारण करने लगे और एक उनका असर था उनका नृत्य चैतन्य महाप्रभु का नृत्य वो लोग दर देख पिघल जाते थे श्रीरंगा में जब महाप्रभु गए कई घंटे नाचने लगे कीर्तन करने लगे उनका नृत्य देखकर ही आ, वो जो लोग हैं प्रभावित हो गए और उनके मुख में हरे नाम क्या है निकलने लगा तो कभी भी जब नृत्य करते हैं तो कभी भी प्रशंसा मेरी हो जानी चाहिए मैं कितना अच्छा नाच रहा हूँ कितने अच्छे मेरे स्टेप्स हैं कितना ऐसे घूम रहा हो गोल गोल हाँ इसका वर्णन चैतन्य भागवत में बहुत अच्छा आता है क्योंकि एक्चुअली जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था जीव को बहुत गंदी हैबिट लगी हुई है जन्म जन्म से उसको ना बहुत जल्दी आदर सम्मान और प्रशंसा चाहिए बोका है वो आ? जब आप देखो वर्णन आता है एक सपेरा था और वो सपेरा बंगाल में एक धनी व्यक्ति के घर के बाहर ही रोड पर गान कर रहा था सॉन्ग और साप वो नाच रहा था और ये जो सपेरा है तो जो नागराज है ओरिजिनली आनन्त शेष मानव सपेरे के शरीर में जाते हैं और कृष्ण की लीलाओं को गाने लगता है वो सपेरा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको गाने लगता है बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उस इकट्ठा लोगों के बीच में भी कौन थे हरिदास ठाकुर थे हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि ये कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहा है हरिदास ठाकुर का हृदय इसे भर गया भरकर हरिदास ठाकुर को कंट्रोल नहीं हो रहा था अपना भाव और हरिदास ठाकुर उस कृष्ण लीला को श्रवण करते हुए क्या करने लगे नाचने लगे इतने नाचने लगे कि सब लोग आके हरिदास ठाकुर की क्षरण धुली लेते थे और अपने माथे पर लगाया करते थे तो ये काफी समय चला और हरिदास ठाकुर रोदन कर रहे हैं हाथ ऊंचा करके नाच रहे हैं कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं तो वहाँ एक ब्राह्मण भी खड़ा था जिसने कहा अच्छा ये मुस्लिम यवन परिवार का व्यक्ति है ये नाच रहा है सारे लोग उसके चरणों की धूली ले रहे हैं तो मैं नाचूंगा तो मेरी भी धूली लेंगे क्या मैं नाचूंगा मैं तो ब्राह्मण हूँ मैं भी नाचूंगा तो क्या होगा मेरी धुली भी ये सब लोग मुझे बहुत आदर सम्मान देंगे और इसी चक्कर में बेचारा कीर्तन में नाचने लगा तो कई बार हम ये भी चक्कर रहता है हमारा कि प्रभु जी हम एक प्रकार से इम्प्रेस करना चाहते हैं आपने नृत्य के द्वारा तो ब्राह्मण आया ना महारिदास ठाकुर नाच रहा था ये आ गया आपने कपड़े ऐसे डाल दिए और आ गया और पूरा सब भावों को दिखा दिखा कर नाच रहा था लेकिन जो सपेरा था वो भक्त व्यक्ति था उसने पहचान लिया एक ढोंगे नृतक है और भगवत भावावेश में आकर भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच रहा है उसने लिया लंबा लाठी लिया एक ऐसा एक लंबा छड़ी लिया और हरिदास ठाकुर तो नाच रहे थे और लेकर ये जो आ रहा था जिसको बड़ी प्रशंसा चाहिए आदर सम्मान का भूखा था कि मेरे भी चरण धुली उसके लिए रहे मेरे भी ले इन्होंने निकाली वो छड़ी और इतना मारा हाथ <laughs> <laughs> बहुत पूरे ऐसे निशान प्रकट हो गए कई बार वो बेचारा पहले तो सहन कर रहा था कि चलो दो तीन मारे गए <laughs> हमारा रहता है ना कुछ हम हाँ गलत करते हैं थोड़ा सा सही लेकिन जब जान पर आ जाती है <laughs> तो मुश्किल हो जाता है तो वो सपेरे ने इतनी उसकी इधर मारा इसे सब जगह पूरे लाल लाल हो रहा था फिर अभी देखा अभी सहाने जा रहा है अभी कोई भाव नहीं हाँ जैसे प्रभुपद कहते हैं मिर्ची भाव कुछ चिल्ली भाव होते हैं ना तो कुछ लोग रोते एक तो एक कृष्ण के नामों में रोना नहीं आता हरी नाम में रोना नहीं आता तो कुछ लोग थोड़ी सी मिर्च खा लेते हैं मिर्च खाने से पूरा जलने लगता है और पूरा आंखों से हंसवाने लगते हैं हाँ फिर लोग कहते हैं ये तो भावावेश में आ गया है आसलियत पता नहीं कि बेचारे ने कि मिर्ची थोड़ी सी खा ली है प्रवचन देने से पहले और प्रवचन देते देते रो रहा है ऐसे <laughs> भी कई बहादुर लोग हैं तो वैसे ही चैतन्य भागवत में पूरा यह अध्याय है इसके ऊपर तो हरिदास ठाकुर तो नाच रहे थे कृष्ण के प्रेम में ये जब नाच रहा था इतना मारा उसको मारा फिर भाग रहा था गिर पड़ा फिर निकल दुतरिया के अपना उत्तरिया वगैरह लेके भाग के चढ़ा गया तो लोग पूछने लगे कि अरे सपेरा जी वो जो पहले वाला नाच रहा था तो उनको तो आपने कहीं मारी नहीं छड़ी वगैरह कुछ पिटाई नहीं की ये तो ब्राह्मण ये आके नृत्य कर रहा था और उसकी तो बहुत बुरी हालत की पिटाई थी वो कहते वो डोंगे था दिखावा कर रहा था और वो इस नृत्य के द्वारा क्या चाह रहा था अपनी प्रशंसा सम्मान की भावना कि मैं भी बड़ा भक्त हो मेरे भी चरण धुले गए लोग तो ऐसा एटीट्यूड खतरनाक है तो ये जो नृत्य है हमें शुद्ध भी करता है लेकिन राइट एटीट्यूड नहीं है तो हम शुद्धि हमारी कदापि नहीं हो सकती इसलिए वो पास्ट टाइम चैतन्य भागवत में है हरिदास ठाकुर का नृत्य सपेरा और ब्राह्मण का जब ढोंगे नृत्य हैं तो चैतन्य महाप्रभु जब भी नाचते थे उनकी आंखों में आंसू बहा करते थे और कृष्ण को देखते हुए भगवान को देखते हुए नाचा करते थे हाँ डांस करते थे इसलिए पूना चौपड़ ये सब मंदिरों में जाओगे तो वह क्या है जब तक फास्ट कीर्तन शुरू नहीं होता तब तक लोग पीछे नाचने के लिए पीछे यहाँ फास्ट रोलिंग नृत्य नहीं करते क्योंकि सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है विग्रह को देखना प्रार्थना का मूड रखते हुए हाथों को जोड़ते हुए संसार दावानल नल प्रेर को चाण करना चाहिए विग्रह के प्रतीक और जो स्वामी स्टेप है हाँ जो प्रभुप आजकल स्वामी स्टेप कोई करता ही नहीं है भूल ही गए स्वामी स्टेप हाँ ऐसा नहीं करते हैं बहुत काम करते हैं तो ये एटीट्यूड इस प्रकार से नृत्य करना चाहिए हम आर्ली में होते थे तो हमें आम वहाँ ये सब सिखाया जाता था तो कहने का तात्पर्य है कि हमेशा कॉन्शियस रहे मृत्यु के समय में और चैतन्य महाप्रभु सदैव भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए नृत्य किया करते थे पानी है हरे कृष्णा बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम ये जुकाम हो गया है जय जय श्री चैतन्य जया नित्यानंद जयाद चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो अगला जो श्लोक है जिसमें कृष्णदास कविराज क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु उनके जो पार्षद है और भक्तों का गुणगान करते हैं आरदि न कहे प्रभुस्ताने अभय दान देह जदी करी निवेदने तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु के पास सार्वम भट्टाचार्य जाते हैं तो सार्वभम भट्टाचार्य का रोल है गुरु का रोल है और सार्वम भट्टाचार्य मायावादी सन्यासी थे सन्यासी नहीं थे मायावादी थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संग से अभी वो भक्त बने थे और उड़ीसा के एक महाप्रभु के संगी के रूप में उनको जाना जाता था तो ऐसे सार्वम भट्टाचार्य अगले दिन जब ये ब्रह्मानंद भारती आदि से मिलने के पश्चात एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे आप अनुमति प्रदान करते हैं तो मैं अभय मतलब भय से रहित होकर एक बात आपसे करना चाहता हूँ तो ये ये एक एक अप्रोच होता है हाँ यदि आप निवेदन दें दे तो मैं कुछ आपसे कहूँ या, या इसने कि आकर सीधा अपना आ, ये बता दे मानो कोई आदेश आ, आप दे रहे इस प्रकार से किसी वरिष्ठ पक्ष से आप बात करते हो तो चे ये सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु संन्यास आश्रम में है और सन्यासी वास्तव में सारे आश्रमों का गुरु होता है तो उनको जाकर वो कहते हैं कि कुछ आप मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे आप मुझे अनुमति प्रदान कीजिए प्रभु कहे कह तुम्हें ना ही किचु भाई योग्य है ले करीब अयोग्य है ले नहाप्रभु ने कहा आश्वासन दिया उन्होंने कि डरने की कोई बात नहीं है कि यदि योग्य होगा तो मैं करूंगा और अयोग्य होगा तो नहीं करूँगा अस्वीकार कर दूंगा सार्वभौम कहे ये प्रताप रुद्र राय लैपटॉप बंद करो सार्वभौम कहे ये प्रताप रुद्र राय उत्कंठा है अच्छे तो माँ मिली भारे छाये क्योंकि उसमें ध्यान जाता है विदा बेस में ना तो फिर आप नहीं पाओगे बाद में रीडिंग कर लेना जाके सेम चैप्टर सार्वभौम कहे ये है मिली बहुत बड़ा निवेदन करने जा रहे हैं किस किसके प्रति अनुकंपा प्रदर्शित करे सार्व भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के प्रति तो कहते हैं कि जो राजा प्रताप रुद्र है उड़ीसा के जो राजा है आपसे मिलने के लिए बहुत अधिक उत्कंठित है उत्कंठा हयाची तोमा मिली बारे छा है आपको मिलने के लिए क्या है बहुत अधिक उत्कंठित है तो मानो देखो अभी प्रताप रुद्र का चरित्र आप देखिए देखते हो तो उनके हृदय में कितनी लालसा थी भगवान को मिलने के लिए लेकिन फिर भी इतनी सरलता से चैतन्य महाप्रभु की कृपा उसे प्राप्त नहीं हुई हाँ तो वही है कि धैर्य भगवत भक्ति में क्या होना चाहिए भक्त के अंदर धैर्य होना चाहिए उत्साह निश्चयात् धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सत्यवृत्ति षडवीर भक्ति प्रसिद्ध थी हाँ तो ये जो गुण है मतलब ये नहीं कि आज भर्ती और कल चक्रवर्ती कि आज मैं भक्त बन गया तो मुझे कल ये क्यों नहीं हो रहा इतने भाव क्यों नहीं प्रकट हो रहे इतने महीनों से जब कर रहा हो तुलसी के आगे आंखों से पानी क्यों नहीं आता है नींदी आती है <laughs> ये सब नहीं मतलब भक्त तो जो है वो केवल उस चातक पक्षी के समान बना रहता है कि हाँ उसको ये पता है कि एक दिन कृष्णा अनुकंपा करेंगे लेकिन वो तत्त कर्म प्रवर्तनात्को छोड़ता नहीं है उसमें उत्साहित रहता है निश्चय के साथ करता है लेकिन धैर्य धारण करता है कल हमने राम की चर्चा की थी तो राम के अंदर धैर्य कैसा था हिमालय के समान हाँ तो वैसे ही हाँ जब हम कृष्ण भावना में इस आंदोलन में आते हैं तो हमें धैर्य धारण करना चाहिए भक्तों के साथ व्यवहार में भी और इवन जो भगवत कृपा हमारे जीवन में प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी धैर्य धारण करना चाहिए लेकिन जो हमारा उत्साह है भक्ति में कार्यों में श्रवण कीर्तन में सेवा आदि में उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए और निश्चय मतलब दृढ़ता के साथ उसमें उतना ही उत्साह के साथ लगे रहना चाहिए तो ऐसे राजा प्रताप रुद्र थे लेकिन फिर भी वो लगे रहे दूसरा उदाहरण मुकुंद का आता है ना जब चैतन्य महाप्रभु सबके ऊपर कृपा कर रहे थे हाँ चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद से नहीं मिलूंगा उसको दर्शन नहीं दूंगा तो फिर भी वो कहते मुकुंद कब कब देंगे दर्शन कहते दस हजार साल मतलब दस हजार जन्मों के बाद शायद पश्चात तो भी मुकुंद ने अपना उत्साह खो दिया था नहीं नाचने लगे अरे कितना सौभाग्य है दस हजार जन्मों के बाद महाप्रभु का दर्शन होगा इसको कहते धैर्य और उत्साह हाँ, हाँ? तो उस प्रकार से लेकिन वो तत्त कर्म प्रवर्तनात् को त्यागता नहीं है तो हमारे लिए कर्म क्या है ये श्रवण कीर्तन जो भी गुरु ने सेवा प्रदान की है उन कार्यों में वो हमेशा उत्साह रहता है तो ऐसे सार्वभम भट्टाचार्य जो गुरु है वास्तव में राजा प्रताप रुद्र के वो भगवान के पास जाकर ये निवेदन करते हैं कि राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहता है अब मिलने की अनुमति चाहिए आपकी करने हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण सार्वभौम कह के न वचन महाप्रभु ने कौन सा नाम सुना था hmm. प्रताप रुद्र राय राय मीन्स राजा भी होता है तो राजा जैसा ये शब्द सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने उंगलियां डाल दी कान में चैतन्य महाप्रभु मानो हाथों से कान उन्होंने बंद कर दिए और सरम भट्टाचार्यों को कहा कि आप ऐसी अनुपयुक्त बात क्यों कर रहे हो जो उचित नहीं है क्यों उचित नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं एक वैरागी व्यक्ति का साधु व्यक्ति का क्या आचरण होना चाहिए और साधु व्यक्ति को किस चीज से दूर रहना चाहिए उसके लिए चैतन्य महाप्रभु यह सारे साधु समाज को शिक्षा प्रदान करते हैं सारे भक्तों को ही एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विरक्त सन्यासिया दर्शन श्री दर्शन सम विषेर चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हो विरक्त संन्यासियामार राज दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने कहा संन्यासी हो इसलिए सन्यासी को राजा को मिलना उसी प्रकार से घातक है जिस प्रकार से स्त्री से मिलना हाँ स्त्री और राजा में क्या अभिन्नता है क्या चीज एक है वो कहते हैं कि वास्तव में उनसे मिलना ये दोनों से मिलना क्या है श्री दर्शन सम विषय भक्षण ये दोनों से मिलना मानो क्या है विष भक्षण करना क्योंकि ये दोनों चीजें भोगन से जुड़ी हुई है और एक विरक्त व्यक्ति के लिए भोग भोगों का भोग करना वो मानो विष का क्या करना है पान करना इसलिए महाप्रभु ने बहुत फेमस श्लोक बोला जो कवि कर्णपुर का जो ग्रंथ है चैतन्य चंद्रदय नाटक उस ग्रंथ से है क्योंकि कवि कर्णपुर को राजा प्रताप रुद्र ने कहा था हाँ कि आप एक ग्रंथ लिखो ना महाप्रभु के बारे में तब उन्होंने जगन्नाथपुरी में ये चैतन्य चंद्रदय नाटक की रचना की थी बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जिसमें वो कहते हैं कि महाप्रभु ने क्या बोला निष्किचनश भगवत भजनोन्मुखश पारम परम जिगमशोर भव सागर शर्शनम विषयीनाम हा हंत हंत विष भक् तो आपिया साधु तो कहते हैं सरव भट्टाचार्य को बोलते हैं महाप्रभु अत्यत शोकाकुल शोक व्यक्त करते हैं वो कहते हैं हाय जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है और बिना किसी भौतिक हेतु के भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में लगना चाहता है उसके लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी अथवा ऐसी ही रुचि रखने वाली स्त्री को देखना जानबूझकर कर विष खाने से भी अधिक निंदनीय है तो राजा शब्द का मतलब है जो भोगों में लगा हुआ है तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दोनों के लिए दोनों का संग ठीक नहीं है राजा का भी नहीं है और स्त्रियों का भी नहीं है जो विरक्त साधु है ऐसे व्यक्ति के लिए और कोई व्यक्ति इनका संग करता है तो जानबूझकर क्या करता है विष का पान करता है तो चैतन्य महाप्रभु विषय व्यक्तियों से दूर रहने के लिए हमें उत्साहित करते हैं प्रेरित करते हैं इसलिए प्रभु पद इस तात्पर्य में कहते हैं कि जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है और इस संसार सागर से पार जाना चाहता है पारम परम जिगम ईशोर भव सागर श्लोक में एक लाइन आता है भव सागर से पार होना चाहता है तो उसके लिए इस चीज को क्या करना होगा गंभीरता से लेना होगा तो महाप्रभु ने ये बात बोली तो फिर सार्वभौम कहे सत्य तो मार वचन जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम तभी सार्वम भट्टाचार्य उनके थोड़ा फेवर में कुछ चीज़ें बोलते सरव भट्टाचार्य कहते हैं कि हे प्रभु आपने जो कहा वो सब कुछ सही है कि सत्य तो हमारा वचन हाँ कि चलो राजा श्री ये सब विष के समान समाने भोग की चीज़ें हैं जिनके संपर्क में आने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना को खो देता है गिर जाता है लेकिन ये साधारण राजा नहीं है हाँ हम भी कई बार एक्सक्यूज देते रहते ना नहीं भोग की जो सामग्री है लेकिन तो नहीं ये तो प्रसाद ही है ये भगवान का प्रसाद है ना डायरेक्ट प्रसाद है क्योंकि तो पूरा हम बहुत मसालेदार व्यंजन चटपटे व्यंजन उनको खाते रहते कहते तो ये तो प्रसाद ही है वो तो कंठ तक खाने के लिए बोला है उससे कुछ नहीं होगा आपको सुबह पता चलेगा जब के समय क्या होगा नहीं होगा सारी चीज़ों का पता कब चलता है जपा के समय आपने कितना निंदा किया कितना प्रजलपा किया हाँ कितनी सेवाओं से भागे हाँ ये सब चीज़ें कब होती है चेकआउट कब होती है जब में मन नहीं लगता करने की इच्छा नहीं होती चिल्ला रहा है आँखें बड़ी कर करके के बहुत आँखें बड़ी हो गई हैं फिर भी नहीं बेटा ये सब नहीं होगा अभी क्योंकि कल सुबह जप करना है तो आज का दिन आपको ठीक से गुजारना पड़ेगा मतलब प्रिपरेशन फॉर जपा वो आज का दिन होता है कल का जपा किस पे डिपेंड रहता है आज, दिन। आज का दिन आपने कैसे गुजारा आज के दिन कृष्ण प्रसाद लिया कि नहीं लिया आज के दिन भक्तों से द्वेष भावना रखी निंदा की और फिर कई चीज़ें जो भी सेवा से हम भागे या कई चीज़ों आज का दिन हमने उचित ढंग से चेतना में नहीं गुजाराना उसका सारा प्रभाव कहाँ पड़ता है सुबह तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि हरि नाम कल के जपा की शुरुआत आज का जपा खत्म होती हो जाती है हाँ सुबह जब आपकी जपा खत्म होती है 7-8 बजे तब से कौन से जपा की शुरुआत हो जाती है कल के जपा की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है हाँ तो कल के जपा का कनेक्शन ये पूरे दिन का है हाँ तो आप किस प्रकार से गुजारते हो आ, तभी तो कृष्ण क्योंकि नाम को आ, हम अपने अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकते ना कृष्ण वो हरे नाम रिविल कराते हैं अपने जिवा में आकर नाचने लगते हैं अभी जो शुद्ध भक्त हैं उनके जिवा में क्या होते हैं भगवान आकर नाचते हैं और हमारे जीवा स्वेट के लिए नाचती रहती है <laughs> उनकी जिवा नाम उच्चारण करके इतना आनंद अनुभव करते रूप गोस्वामी के कि महाप्रभु जब देखा कि रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आए हैं और हरिदास ठाकुर के कुटिया में रहा करते थे जब भी रूप गोस्वामी पुरी जाते थे सनातन गोस्वामी जाते थे तो इनका स्टेइंग का प्लेस कौन सा था हरिदास ठाकुर का कुटिया और हरिदास ठाकुर के कुटिया में बाहर जो पेड़ था उस सिद्ध बकुल तो वहाँ ये लिखा करते थे और महाप्रभु एक दिन आया ना और एक पन्ना उठा लिया अरे रूप गोस्वामी कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो और जैसे देखा पन्ना पहले तो प्रश्न से कि क्या हैंडराइटिंग है तुम्हारी मोती के समान अब देखो उसमें सीसी में सि रूप गोस्वामी तुम्हारी हैंडराइटिंग तो मोती के समान है और देखो देखो क्या क्या क्या लिखा है तो जो पन्ना उठाया उसमें नाम महिमा से युक्त एक श्लोक था तुंडे तांड विनिम वितुनते दुंडावली लब करने क्रोड कदम बिनी घट तो ऐसा वो श्लोक है ना तो जिसमें वो कहते थे कि भगवान ये वो कहते क्या महाप्रभु जो नाम जो लेके आए हैं उन्होंने इतनी महिमा नहीं जाने थे जितने रूप को स्वामी ने थे कहते रूपा तुमने क्या लिख दिया हरि नाम का कहते जिहा चाहिए हाँ हजारों हजारों जिवाए चाहिए ऐसा ये नाम मधुर है जब हजारों जीवाओं से उस नाम को उच्चारण करूंगा तो उसका और आनंद रसा करने के लिए कान कितने चाहिए अरबुदेभ्यो करोड़ों करोड़ों काम चाहिए महाप्रभु कहते मेरे पूरे जीवन में असम नाम महिमा नहीं सुनी मैंने तो सोचो कितनी कृपा रूप गोस्वामी के ऊपर उन्होंने की थी तो महाप्रभु कहते रूप गोस्वामी बड़ा एक्सपर्ट हो गया है इतना दक्ष है क्या क्या लिख देता है तो सौरभ दामोदर कहते हैं इसका इसका कारण जानते हो क्या है कहते आप ही कारण हो क्योंकि जब आप उनको मिले थे वहाँ इलाहाबाद में पहली बार और उनको क्या किया था आपने आलिंगन किया था हाँ सारी शक्ति संचारिया सारी शक्ति उनमें आपने संचारित की थी उसके कारण ये रूप गोस्वामी साधारण नहीं है सारे गोस्वामी बल्कि सनातन से छोटे हैं, लेकिन गोस्वामियों में सबसे प्रमुख किसे माना जाता है रूप गोस्वामी और हमें सबको क्या बोला जाता है रूपानुगास हाँ रसाचार्य है महाप्रभु की विशेष अनुकम्पा है क्योंकि महाप्रभु रस सागर को लेके आए और इन्होंने वो रस सा, रस सागर को हमें प्रदान किया रूप गोस्वामी ने तो ऐसे ये जो आचार्य गण हैं हरि नाम के बारे में बोलते हैं तो जो हरे नाम हम सुबह जप करते हैं उसकी शुरुआत आज के जपा के बाद ही हो जाती है तो एक्चुअली कहने का तात्पर्य क्या है कि पूरा जो हमारा जीवन है वो इस पर निर्भर है वंदों में सावधान मते कॉन्शस कॉन्शियस होना है हमें हर एक्टिविटी में सावधान होकर तो फिर ये सारे जो गुड़ गुड़ चीज़ें हैं शास्त्रों की छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हमें रिवील होगी और जितना हम सरेंडर होंगे तो ऐसा ये हरिनाम ये ये नहीं है कि जपा करने से पहले प्रणाम मंत्र बोल दिया अच्छा कलप दुर्गेश्वर या किसी और का कि ये हो गया मेरा प्रिपरेशन नहीं तुमने रात को क्या किया है पूरा पहले दिन क्या किया है ये सब प्रभाव डालेगा आपकी सुबह के चपा के ऊपर तो इसलिए वो दिन होना चाहिए ऐसा दिन जीना चाहिए जिसमें प्रेइंग एटीट्यूड भरा रहे हमारा है ना प्रार्थना का भाव हाँ पूरे दिन सेवा में भक्तों से डीलिंग में जब शास्त्रों को आप पढ़ते हैं तो ये साक्षात कृष्ण हैं आपकी बुद्धि में कहाँ जाएंगी ये चीज़ें जब हमारे अंदर क्या ना हो प्रार्थना का भाव ना हो जब प्रार्थना का भाव होता है तो कृष्ण उस व्यक्ति को सरलता से रिवील हो जाते हैं हाँ तो इसलिए वो जीसस का स्टोरी आता है ना कि दो लोग एक टेम्पल में गए हाँ लेकिन एक की एक की जो प्रार्थना है भगवान ने सुनी और दूसरे की नहीं सुनी तो उसके लिए वो कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर प्रेइिंग एटीच्यूड नहीं था जब जीसस और उनके डिसाइबल बाहर थे मंदिर के दो लोग उनके सामने गए एक थोड़ा सा गरीब सा था एक थोड़ा धनवान था जो धनवान गया वो बड़ा बोलने लगा भगवान में तो रोज़ डोनेशन बॉक्स में 10 रुपए डालता हूँ कुछ लोगों होता है ना गमन में हम रोज डोनेशन बॉक्स में पैसा डालते बच्चे कितना पैसा डालते हो सबसे छोटी नोट है मैं वही डालता हूँ तो कहा देखो ये सारे लोग मेरे डोनेशन पर पलते फुलते हैं आपकी सिवा मेरे कारण हो रही है और दूसरा बेचारा बहुत विनम्रता से प्रेम एटीट्यूड से भगवान को प्रार्थना कर रहा था दोनों लोग जब बाहर आए चले गए तो जीसस कहते दो गए लेकिन एक की बात भगवान ने सुनी हाँ और एक की नहीं सुनी इसलिए भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं षडंग शरणागति हई बे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद तो किसकी प्रार्थना सुनेंगे किसका नाम सुनेंगे कृष्णा कृष्ण नाम हम जब कर रहे हैं, उसका अर्थाई है, हम कृष्ण को पुकार रहे हैं रघुपा ने बोला न छोटा बालक पुकारता है किसको पुकारता है मां को, मां को पुकारता है तो जपा मीन्स हम कृष्ण को पुकार रहे हैं लेकिन ऐसी पुकार में क्या होना चाहिए शरणागति की भावना समर्पण की भावना तो फिर भक्ति ठाकुर कहे थे प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना नंद महाराज के जो पुत्र कृष्ण हैं वो सुनेंगे तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए ये प्रार्थना का भाव और ये प्रार्थना हमें दी है इन आचार्यों ने सारे वैष्णव गीत बहुत पावरफुल प्रार्थनाएं हैं ये वैष्णव ने हमें छिट किया है ऐसे ऐसे शब्द लिख दिए वो वैष्णव गीतों में प्रार्थना में और हमारे मुख से बुलवा रहे हैं जो मुख से बोलेगा उसी की प्रार्थना हो जाती है ना हाँ जब आप बोलोगे किसी को मानो आ, कोई शब्द चाहे उन्होंने लिखी हो लेकिन उनको हम दोहराते हैं तो वो प्रेस एक प्रकार से हमारी हो जाती है और कृष्णा को वो हम ऑफर करते वो प्रार्थना जो है तो जो आचार्यगण ऐसी प्रार्थना लिख गए कि जो उनको केवल दोहराएंगे कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे तो इसलिए प्रार्थना का प्रार्थना से पूरित एक जीवन एक भक्त का होना चाहिए तो ऐसे तभी हमारा हरिणाम हमसे हो सकता है तो सार्वम भट्टाचार्य यह कह रहे हैं कि हे है प्रभु आपने जो भी कहा वह सब सत्य है परंतु तो एक अच्छा गुण है उसमें ये वैसा राजा नहीं है रेगुलर राजा का जैसा ये क्या है जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम को तो कितनी चीज़ें बोली है उन्होंने कि ये तो एक जगन्नाथ का सेवक है तो जगन्नाथ की सेवाएँ कई सेवक होते हैं जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में लेकिन उसमें जो सबसे प्रथम सेवक कोई होता है जगन्नाथ का तो वो कौन होता है राजा आज भी कुछ भी परिवर्तन हो तो राजा के सपने में भगवान जगन्नाथ जाते हैं इवन रथ यात्रा के समय भगवान निकलते ही नहीं यदि राजा आकर क्या ना करे झाड़ू आदि ना लगाए चंदन मिश्रित जल का छिड़काव ना करे तो इसलिए जगन्नाथ का प्रथम सेवक है हाँ फर्स्ट डिवोटी कितने प्रकार के चौबीस से जा कई प्रकार के सेवक होते हैं उसमें से ये फर्स्ट सेवक है जो राजा तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा ये भगवान का सेवक है और सारे भक्तों में उत्तम हैं लेकिन फिर भी महाप्रभु उनको मिलने के लिए तैयार नहीं थे तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कहते हैं प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार चाहे भक्त हो लेकिन वो भोग से संबंधित है इसलिए वो राजा का है विषैला सांप है कितना कठोर बोल रहे चैतन्य महाप्रभु हाष्ट तो नारी स्पर्शे ऐझे ऐसे उपजय विकार महाप्रभु कहते हैं स्त्री चाहे वो हड्डी मांस इसकी क्यों ना हो और चाहे वो डायरोमा हाँ की पुतली हाँ वो स्त्री क्यों ना हो उसको देखने मात्र से पुरुष के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं उसके प्रति आकर्षण होता है हाँ तो इसलिए उसका स्पर्श करने मात्र से तो उन्होंने कहा उसी प्रकार से ये जो राजा है इसलिए उन्होंने कहा तेज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम प्रभुपत कहते तात्पर्य में कि ऐसे दुर्जनों का संग त्याग देना चाहिए इसलिए भक्त का जो प्रथम आचरण है उसको क्या कहा गया है असत्ंग त्याग यही वैष्णव आचार तो आसत संग चार प्रकार के बोले गए हैं उसमें यह भी है विषयी व्यक्तियों का सिद्धूर रहना देवताओं के जो उपासक है उनसे दूर रहना क्यों देवताओं के उपासकों से दूर रहना क्योंकि देवताओं के उपासक भौतिक भोग की भावना से भरे रहते हैं इसलिए देवताओं के उपासकों का संग करोगे तो उनके संग से जो संग से कामना ट्रांसफर होती है हमेशा हमारे हृदय और मन में संघ क्यों ऐसा बोला जाता है इसका संग करो नहीं करो क्यों क्योंकि जो कामना है वह हमारे अंदर ट्रांसफर होती है जैसे आपको भूख नहीं भी लगी है दूसरे को बहुत भूख लगी और वो खाना है खाना है लेकिन उसके संग से आप भी खाना शुरू कर देते हो आपको भी भूख लगने लगती है दो मिनट उसके साथ रहने से तो वैसे ही है हाँ तो इसलिए वो वो कहते हैं कि एक भक्त का वैष्णव का आचरण क्या है असतसंगत्याग यही वैष्णवाचार वैश्व आचार्य मीन्स ये आचार।, आचार, आचार खाने वाला आचार नहीं आचरण ये वैष्णों का आचरण है हा? तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये उचित नहीं है फिर और एक श्लोक महाप्रभु बोलते हैं संस्कृत आकारादेत श्रीनाम विषयी नाम अभी यथा मनसा क्षोभस तथा तशाकृतेरअपी जिस तरह मनुष्य किसी जीवित सर्प या सर्प की आकृति को, को देखते ही डर जाता है उसी तरह आत्म के इच्छुक व्यक्ति को भौतिकवादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए प्रभुपद ने क्या बोला मेरे भक्तों के बारे में <स्याँगा> <laughs> दो तीन दिन से जुड़ रहे आप क्या मेरे भक्त माया से डरते नहीं फिर किससे डरते हैं वो कृष्ण से ही नहीं डरते <laughs> कृष्ण बेचारे खड़े कब से उनसे नहीं डरते तो माया से क्या डरेंगे हाँ तो क्योंकि कॉन्शियस ही नहीं है इग्नोरेंस में है तो लेकिन फिर भी भक्त को माया से डरना चाहिए और केवल डर के नहीं रहना चाहिए दूसरी चीज़ उसको करनी चाहिए क्या कृष्ण की शरण कृष्ण के चरण को पकड़ के पकड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए हाँ माया से भी डर रहा है और कृष्ण से को भी पकड़ नहीं रहा है तो ठीक नहीं है हरिदास ठाकुर हाँ माया देवी आई थी लेकिन उन्होंने हरिनाथ थोड़ी छोड़ा था हरे नाम कर रहे थे ना कंटिन्यूसली हाँ तो उसी प्रकार से दोनों चीजें हैं तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिस प्रकार से सर्प ये सांप देख कोई कहते ना नाम में शक्ति है कि नहीं है <laughs> कोई भीड़ हो हर बोलो अरे सांप सांप सांप हाँ <laughs> कोई सांप नहीं है लेकिन ये शब्द बोलो आप क्या सांप सांप सांप सब भागेंगे <laughs> हाँ ये साप के नाम में इतनी शक्ति है अच्छा तो इस प्रकार से शक्ति नाम में भी है हाँ तो भगवान नाम ही कितने अधिक है तो इसलिए जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है हाँ हम सब आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलने के लिए यहाँ आए हैं हाँ इसलिए आए हैं आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में चलने के लिए तो ऐसे व्यक्ति को डरना चाहिए किससे डरना चाहिए विषयी व्यक्ति से और स्त्री से डरना चाहिए हाँ वो कहते हैं कि स्त्री ऐसी शक्तिशाली है कि वो व्यक्ति को कठपुतली बना के रखती है कोई कितना ही मूछे पर ताव क्यों नहीं मारता <laughs> कुछ लोग लो बहुत बहुत घमंडी होते हैं ना वो दिखाते कि हम राजा अरे गधे तुम राजा नहीं हो तुम घर जाते ही क्या बन जाते हो नौकर बन जाते हो ऐसी बात भागवतम में है किसने बोली है उस राजा ने हाँ नाम भूल गया वो कहते हैं मैं पूरे जगत को विजयी करके आता हूँ मुचुकुंदर सारा राज्य के लोग बाहर आते हैं मेरे ऊपर पुरुष वर्षा करते हैं हाथी सब मेरा स्वागत किया जाता है दिए जलाए जाते हैं लेकिन जैसे सबको पार करते करते मैं अपनी श्री के महल में जाता हूँ तो उस श्री के जाकर तलवे चाटने पड़ते मुझे इंद्र सुख के लिए हाँ यह है तो जो माया देवी है माया का मूर्तिमान माया मतलब जो भी चीज़ कृष्ण का विस्मरण करा दे हमें वो चीज़ मेरे लिए माया है चाहे एसी में बैठ के नींद आ जाए तो ए क्या है मेरे लिए माया है उससे अच्छा गर्मी में बैठूँ हाँ? तो मतलब अनुकूल है तो ऐसे चलाना चाहिए हमें हाँ, हाँ तो ये तो ऐसी जनरल चीज बोल रहा हूँ लेकिन माया का मतलब क्या है जो भी चीज व्यक्ति वस्तु स्थान आपको कृष्ण का विस्मरण कराता है वो व्यक्ति वो वस्तु व स्थान आपके लिए क्या है माया है चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो लेकिन मूर्तिमान स्वरूप मूर्तिमान जो माया का स्वरूप पुरुष के लिए एक स्त्री है और स्त्री के लिए माया क्या है एक पुरुष है क्योंकि संसार में इन दोनों का जो संबंध है वो बहुत गहरा अटैचमेंट का संबंध है जो क्या करता है कृष्ण को भुला देता है तो इसलिए उससे डरना चाहिए भौतिक भौतिकता पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए उससे उनके शारीरिक लक्षणों पर दृष्टि में नहीं डालनी चाहिए एक जो सा पुरुष है उसको स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए हाँ स्त्रियों के जो शरीर है उनका शारीरिक व्यस्टि उनके जो क्लोथ्स है उनके हाव भाव है उनके के शादी है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कोई स्त्री आगे से भी आ रही है तो व्यक्ति को कैसे चलना चाहिए अपनी आंखें नीचे करते हुए चलना चाहिए हाँ तो वो एक साधु के लिए उचित नहीं है इसलिए इंद्र कोई साधु जब तपस्या करने लगता था तो इंद्रों को बड़ा डर लगता था क्यों क्योंकि उसको भोग छूट जाएंगे इंद्र का कुर्सी छूट जाएगा तो ऐसे साधुओं को पराजित करने के लिए इंद्र के पास हमेशा एक ही आश्रय रहता है कौन सा आश्रय अपसराश्रय कुछ भी हो वो स्त्री को सामने ले आते हैं मतलब इंद्र की हद हो गई है कुछ भी कितना कुछ हो हमेशा कुछ ना कुछ स्त्री को तिलोत्तमा रंभा अप्सरा उर्वशी कितने सारे स्त्रियाँ हैं जिनको लाते हैं उनको गिराने के लिए तो इसलिए वो कहते हैं उन पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो उससे बचना चाहिए और विशेष रूप से एक ब्रह्मचारी के लिए हाँ क्योंकि उसने स्वाभाविक अपना जीवन हाँ, इसके लिए स्वीकार किया है तो चैतन्य महाप्रभु उसे शिक्षा देते हैं जिस प्रकार से सांप को आप आलिंगन करके रहते हो कि नहीं प्रभु जी बहुत दिन हो गए सांप के साथ सोया नहीं आज मैं सोगा सांप के साथ लेकिन आप भगवान सो सकते तुम नहीं सो सकते हैं है ना भगवान भोगता है हाँ आप भोगता नहीं हो वो तो किसके ऊपर सोते हैं भगवान अनंत शेष हाँ ऐसे सर्व और सो भी रहे तो ऊपर से उनको देख रहा है मुख को आके खोला तो तुमने साँप <laughs> कितना भया <वो> है ना <laughs> लेकिन भगवान हमारे लिए नहीं शहिया, सर्प शैया सर्प शैया नहीं है सांप को जिस प्रकार से हम डरते हैं उसी प्रकार से माया का मर्तिमान स्वरूप जो स्त्री है एक पुरुष के लिए क्या होना चाहिए उससे डरना चाहिए कम से कम जो साधु है जिसने साधु का जीवन स्वीकार किया है ऐसे बात पुनरअपी मुखे ना आने जदी तबे माए ऐथा ना देखी बा फिर महाप्रभु कठोर हो गए ऐसा अगली बार बोलोगे ना सार्वभौमा यही पहले तो ऐसी बात मुंह में मत लाना अगली बार और आ गए तो मैं फिर यहाँ दिखोगे नहीं मैं जगन्नाथपुरी में, में। हाँ सीधा चला जाऊंगे यहाँ छोड़कर इस स्थान को मतलब इतना गंभीर होता है उस विषय के लिए हाँ तो ये चैतन्य महाप्रभु हमें आगाह करते हैं सिखाते हैं एक साधु के व्यवहार के लिए भयपा या सार्वभौम निजा घरे गेला वासाय भट्टाचार्य चिंतित हिला अभी डरा दिया सार्वम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने किसको डरा दिया हम सबको भी डराया अभी उपदेश इतना कठोर था और दूसरा सर्वम भट्टाचार्य को डरा दिया सर्वम भट्टाचार्य गए थे फिर से जाऊंगा नहीं ऐसा निवेदन लेके हे महाप्रभु चले जाएंगे फिर भट्टाचार्य घर में जाते हैं और इस विषय पर मनन करने लगते हैं हाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भक्तों को ये शिक्षा प्रदान करते हैं हाँ और जिसको सीखना चाहिए ऐसी शिक्षा को मनन करना चाहिए अभ्यास में लाना चाहिए और चर्चा करते रहना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है हाँ बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा, शिक्षा तो ये हमारा सिद्धांत है हमें क्या करना है ये है बोलो मीन्स भगवान नाम का उच्चारण करो हाँ और भगवान की जो शिक्षा है उसका अपने जीवन में लाने का प्रयास करो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये उपदेश प्रदान करते हैं सार्वभम भट्टाचार्य के माध्यम से और इसी को हम आगे पढ़ते रहेंगे बहुत रोमांचकारी हैं चैतन्य चरितमृत और बहुत शिक्षाप्रद और आनंददायी हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्री चैतन्य चरिताम की कृष्णदास कविराज की